गीता तत्व चिंतन गीता का अनुबंध चतुष्टय गीता गायक कृष्ण हम कह आए हैं कि कृष्ण युगाचार्य हैं वे महान क्रांतिकारी हैं उनकी कसनी और करनी में कहीं कोई पार्थक्य नहीं है जैसा उपदेश करते हैं वैसा ही आचरण भी उन्होंने अर्जुन को द्वंद्वों में बुद्धि को समतौल करने के लिए कहा वे स्वयं इसके उदाहरण हैं कृष्ण का जीवन उनके उपदेशों पर भाष्य है जहाँ कहीं मैं गीता के किसी श्लोक को समझने में असमर्थ होता हूँ तो कृष्ण के चरित्र की ओर देखता हूँ कि उन्होंने वैसी परिस्थितियों में क्या किया बस उस श्लोक का मर्म मेरी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है तो मैं कह रहा था कि कृष्ण का जीवन उनके उपदेशों की प्राजल टीका है जरा देखें कृष्ण को अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा सुनकर कृष्ण विचलित नहीं होते उनके अधरों पर वही स्मित जो गोपियों को देखकर कर प्रकट होता था वे उसी कोमलता और साथ ही दृढ़ता के साथ अर्जुन को समझाते हैं जिस कोमलता के साथ वंशी में धुन फूकते थे और जिस दृढ़ता के साथ बाँसुरी की पोरों पर अपनी उंगलियों को नचाते थे वे कोमल हैं और कठोर भी तभी तो कभी गाता है प्रपन्न पारिजाता त्रोत्र स्त्रोत्रेत्रैक ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत दुहे नम हे भक्त कल्पद्रुम हे दंडपाणी हे ज्ञानमुद्राधारी कृष्ण हे गीतामृत दोहनकर्ता तुम्हें प्रणाम है वसुदेव सुतमेव कंसचारुण मर्द देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम कंस और चारुण का मर्दन करने वाले देवकी को परम आनंद देने वाले वासुदेवनंदन देवदेव जगतगुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ कृष्ण कल्पद्रुम कोमल हैं तो दंड कठोर भी भक्तजन सुलभ है तो कठोर ज्ञान मुद्राधारी भी वे वसुदेव देवकी के लिए कोमल वपु आनंद दाता हैं तो कंस और चारूढ़ के लिए कठोर मर्दनकारी भी तभी तो पांडवों को जैसा निश्चल प्यार दिया वैसा कौरवों के लिए वे अभिशाप भी बने कौरवों के घोर भंवर से पांडवों की विजय नौका को बचाकर पार ले गए वे तो भक्तजनों को पार ही उतारा करते हैं जो भी उनके शरण में जाता है उसका हाथ थाम लेते हैं और उसकी तरी को निर्विघ्न उस पार पहुंचा देते हैं कवि कहता है भीष्म्रोण तथा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णे नेला कुकुला अस्वस्थाम विकर्ण घोर मकर दुर्योधनावर्ति सोत्तीर्णा खलुपाण्डवैरण नदी कैवर्तक केशव जिस समर नदी के भीष्म और द्रोण दो तट हैं जिसका जल जयद्रथ है जिसमें गांधार राज नीलकमल है शल्य ग्राह है कृपाचार्य धारा है कर्ण उर्मिया है अश्वस्थामा और विकर्ण भयंकर मकर हैं दुर्योधन भवर है उसे पांडवों ने केशव केवट की सहायता से पार कर लिया